संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व इंद्र का नमूची और बलि के साथ संवाद काल की महिमा का वर्णन विषम जी कहते हैं युधिष्ठिर इसी विषय में एक और पुराने इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक समय की बात है इंद्र नमूची नामक दैत्य के पास जाकर कहने लगे नमुचे तुम रस्सियों से बांधे गए राज्य से भ्रष्ट हुए शत्रुओं के वश में पड़े और राज लक्ष्मी से हीन हो गए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 उसी के अनुसार मैं भी कार्य करता हूं, उसको जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त होने वाली होती है वह वह उस प्रकार मिल ही ही जाती है, है, है। जिस वस्तु की जैसी हो होती है, वह वैसी ही होती वैसी विधाता जीव को जिस जिस गर्भ में डालता है जीव को जिस जिस गर्भ में डालता है वही उसे रहना पड़ता है वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं रह सकता अपने ऊपर जो यह अवस्था आ है ऐसी ही होनहार थी इस तरह का भाव रखकर जो उस परिस्थिति को स्वीकार करता है, है। उसे कभी मोह नहीं नहीं होता। बारी-बारी से सब पड़ता है। उसके लिए किसी पर दोष लगाया जा सकता। दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थिति से द्वेष करके अपने को उसका करता मान बैठता है ऋषि देवता बड़े बड़े असुर वैदिक ज्ञान में बटे हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि इनमें से कौन है जिस पर आपत्ति नहीं आती किंतु तो जिन्हें सत्य का ज्ञान है वे मोह में नहीं पड़ते। विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करते किसी विषय में आसक्त नहीं होते दुख पाने पर खेद नहीं करते सुख मिलने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठते तथा आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी शोक नहीं होते वे हिमालय की तरह स्वभाव से ही अविचल होते हैं जैसे उत्तम अर्थ सिद्धि मोह में नहीं डालती तभी संकट पड़ने पर भी जो धैर्य को नहीं खो बैठता और सुख दुख तथा तो दोनों के बीच की अवस्था का भी समान भाव से सेवन करता है वही मनुष्य समझा जाता है जो धर्म के तत्व को समझकर उसके अनुसार बर्ताव करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसको कोई मंत्र बल पराक्रम बुद्धि पुरुषार्थ शील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 उसका तो धैर्य धारण करने में ही कल्याण है तात जो बुद्धिमान सदा सात्विक वृत्ति का सहारा लिए रहता है उसी को ऐश्वर्य और धैर्य की प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करने में कुशल होता है इसके विषय में भी पुनः एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देता हूं जो बलि और इंद्र के संवाद के रूप में है देवासुर्राम में दैत्य और दानवों का भयंकर संघार हो चुका था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 गजराज पर बैठकर तीनों लोगों में भ्रमण करने के लिए निकले उनके साथ रुद्र वसु आदित्य अश्वनी कुमार ऋषिगण गंधर्व नाग सिद्ध तथा विद्याधर आदि भी थे घूमते घूमते वे किसी समय समुद्र तट पर जा पहुंचे वहा एक पर्वत की गुफा में विरोचन कुमार बली विराजमान थे उन पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र हाथ में बद्र लिए हुए उनके पास पहुंच गए देवराज इंद्र को देवताओं के बीच में की पीठ पर बैठे हुए देखकर भी विरोचन कुमार अपने शत्रु की समृद्धि देख कर भी तुम्हे व्यथा नहीं होती इसका क्या कारण है पराक्रम वृद्ध पुरुषों की सेवा अथवा तब से अंतकरण शुद्ध हो जाने के कारण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 लक्ष्मे और धन खोकर भी दुख न माना ना। बड़ा कठिन है भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवन का राज्य नट हो जाने पर भी जीवित रहने में उत्साह रखे तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुन ला कर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया बलि ने भी बड़े आनंद से वे सारी बातें सुनी और निर्भय होकर उत्तर दिया बलि ने कहा इंद्र जब मैं अच्छी तरह काल की कैद में आ गया हूँ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 तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला न होता किंतु वह तो दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है इसलिए ईश्वर के सिवा और कोई करता नहीं है देवराज तुम्हारी बुद्धि गवारों की सी है इसलिए एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती संसार में कुछ मूर्ख भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझ बहुत बड़ा मानते हैं किन्तु मेरे जैसा मनुष्य जो संसार की स्थिति को जानता हो समय के प्रभाव से आपत्ति में पड़कर भी शोक मोह अथवा भ्रम में कैसे पड़ सकता है मैं तुम या दूसरे लोग जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं यद्यपि आज तुम दुर्धर्ष हो, हो और अत्यंत तेज से दे हो रहे हो किन्तु याद रखना समय आने पर तुम भी मेरी ही तरह काल के शिकार बन जाओगे अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए हैं काल पर किसी का वर्ष नहीं चलता तुम्हें शरीर को पाकर सब प्राणियों को जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो किंतु तुम्हारा यह इंद्र पद आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला नहीं साबित हुआ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 यह न तुम्हारी है न मेरी है और न दूसरे की ही है यह किसी के पास स्थिर नहीं रहती बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी है और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आई है इसका स्वभाव चंचल है अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरे के यहाँ चली जाएगी अब तक इसने इतने राजाओं का परित्याग किया है उनकी गणना नहीं हो सकती तुम्हारे बाद भी बहुत से राजे इसका उपभोग करेंगे पूर्व काल में इसे जिन जिन राजाओं ने भोगा है वे आज कहीं दिखाई नहीं देते पृथु नरकासुर मीम नरकाश्वी पुलोमा सर्भानु अमृध्वज प्रहलाद नमूची दक्ष विप्रचित्ति विरोचन ऋण सुहोत्र भूरिहा पुष्पान वृष सत्यसु ऋषभ बाहु बाहू कपिलासूयक बाण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 काल ने उनका भी संघार कर ही डाला जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्य पूर्वक सह सकोगे शोक के समय शोक न करो और हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल न उठो इंद्र इस कठोर सत्य के लिए क्षमा करना अब देर नहीं है तुम पर भी काल का आक्रमण होने ही वाला है तुम्हें भी उससे भय प्राप्त होगा इस समय तुम अपने तीखे वचनों से मुझे छेदे डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूं इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो किंतु याद रखो जिस काल का मुझ पर धावा हुआ था वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा देवताओं के एक वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हे इंद्र होकर रहना है देवेंद्र तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी ढीं क्यों हो? जब मैं राजा था उस समय तो दिखा चुका हूँ अपरिचित नहीं हो कई बार के युद्धों में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो एक ही दृष्टान्त देना काफी होगा पहले जब देवा सुरसंग्राम हुआ था उस समय की बात तुम्हें भूली न होगी मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों रुद्रो साध्यों वसुओं तथा मरुद्गणों को पराप्त किया था मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ पड़ गई थी तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोल डाले थे इस समय मैं क्या कर सकता हूं? काल का उल्लंघन करना कठिन है तुम्हारे हाथ में वत्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मार कर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ किंतु मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं क्षमा करने का समय है इसीलिए तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सह और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बढ़ाई किए जा रहे हो जैसे मनुष्य रस्सी से किसी पशु को बांध बांध लेता है उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पास में बांधे खड़ा है पुरुष को लाभ हानि सुख दुख काम क्रोध जन्म मरण और बंधन मोक्ष ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं जो काल के प्रभाव को जानता है वह उससे पाकर भी शोक नहीं करता क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती यही सोचकर मैं शोक नहीं करता शोकग्रस्त मनुष्य का शोक उसकी विपत्ति को तो टालता नहीं उल्टे उसकी शक्ति को छीन कर देता है इसलिए मैं शोक नहीं करता बली के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया वे होकर बोले दैत्यराज मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो? किंतु तुम्हारी बुद्धि को जानने वाली और स्थिर है इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है काल सब प्राणियों के साथ एक सा बर्ताव करता है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 देखा था वह कैसे गया इस तरह काल के वेग में पड़ते बहते हुए मनुष्यों के प्रलाप सुनाई पड़ते हैं धन ऐश्वर्य भोग और स्थान ये सब काल के द्वारा नष्ट है काल ही आकर प्राणियों का जीवन हर ले जाता है ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना और जन्म का परिणाम है मृत्यु जो कुछ देखने में आता है सब नाशवान है अस्थिर है तो भी निरंतर इस बात का स्मरण करना कठिन हो जाता है अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली तथा स्थिर है इसलिए उसे, घबर, उसे घबराहट नहीं होती काल अत्यंत प्रबल है वह संपूर्ण जगत पर आक्रमण करके सबको अपनी आँच में पका रहा है काल इस बात को नहीं देखता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा वह सबको अपनी आग में झोंकता जाता है फिर भी किसी को चेत नहीं होता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 तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो कहीं भी तुम्हारी आशक्ति नहीं है तुमने अपने इंद्रियों को जीत लिया है इसलिए रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते तुम हर्ष और शोक से रहित आत्मा की उपासना करते हो सब प्राणियों के प्रति तुम्हारा सौहार्द है किसी के प्रति वैर नहीं है तुम्हारे चित्त में सजा शांति बनी रहती है तुम्हें देखकर मेरे मन में दया का संचार हो आया है